पातंजल योग सूत्र समाधिपाद प्रत्यक्ष उपलब्धि ही यथार्थ धर्म है वही धर्म का सार है और शेष सब उदाहरणार्थ धर्म संबंधी भाषण सुनना धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या विचार करना उस उपलब्धि के लिए जमीन की तैयारियां मात्र है वह यथार्थ धर्म नहीं है केवल किसी मत के साथ बौद्धिक सहमति अथवा असहमति धर्म नहीं है योगियों का मूल भाव यह है कि जैसे इंद्रियों के विषयों के साथ हम लोगों का साक्षात संबंध होता है उसी प्रकार धर्म भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है और इतना नहीं नहीं बल्कि वह तो और भी तीव्रतर रूप से उपलब्ध हो सकता है ईश्वर आत्मा आदि जो सब धर्म के प्रतिपाद सत्य हैं वे बाहर इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते मैं आँखों से ईश्वर को नहीं देख सकता या हाथ से उसका स्पर्श नहीं कर सकता हम यह भी जानते हैं कि युक्ति तर्क हमें इंद्रियों के परे नहीं ले जा सकता वह तो हमें सर्वथा एक अनिश्चित स्थल में छोड़ जाता है हम भले ही जीवन भर विचार करते रहें जैसा कि दुनिया हजारों वर्षों से करती आ रही है पर आखिर उसका फल क्या होता है यही कि धर्म के सत्यों को प्रमाणित या अप्रमाणित करने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं हम जिसका इंद्रियों से प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं उसी के आधार पर हम तर्क विचार आदि किया करते हैं अतः यह स्पष्ट है कि तर्क को इंद्रिय प्रत्यक्ष की इस चार दीवारी के भीतर ही चक्कर काटना पड़ता है वह उसके परे कभी नहीं जा सकता अतएव आत्मानुभूति के समग्र क्षेत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे है योगी कहते हैं कि मनुष्य इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे और तर्क के परे भी जा सकता है मनुष्य में अपनी बुद्धि को भी लाँग जाने की शक्ति सामर्थ्य है और यह शक्ति प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जंतु में निहित है योग के अभ्यास से यह शक्ति जागृत हो जाती है और तब मनुष्य युक्ति तर्क की साधारण थीमा को पार करता है और तर्क के अगम्य विषयों का साक्षात्कार करता है तजह संस्कारोण्य संस्कार प्रतिबंधी पचास यह समाधिजात संस्कार दूसरे सब संस्कारों का प्रतिबंधों हो, प्रतिबंधी होता है अर्थात दूसरे संस्कारों को फिर आने नहीं देता हमने पहले के सूत्र में देखा है कि उस अति चेतन भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता हमने यह भी देखा है कि पूर्व संस्कार ही उस प्रकार की एकाग्रता पाने में हमारी प्रतिबंधक है तुम सबों ने गौर किया होगा कि ज्यों ही तुम लोग मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हो त्यों ही तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के विचार भटकने लगते हैं जो ही ईश्वर चिंतन करने की चेष्टा करते हो ठीक उसी समय ये सब संस्कार जाग उठते हैं दूसरे समय वे उतने कार्यशील नहीं रहते किंतु जो ही तुम उन्हें भगाने की कोशिश करते हो वे अवश्य में आ जाते हैं और तुम्हारे मन को बिल्कुल आच्छादित कर देने का भरसक प्रयत्न करते हैं इसका कारण क्या है इस एकाग्रता के अभ्यास के समय ही वे इतने प्रबल क्यों उठते हैं इसका कारण यही है कि तुम उनको दबाने की चेष्टा कर रहे हो और वे अपने सारे बल से प्रतिक्रिया करते हैं अन्य समय वे इस प्रकार अपनी ताकत नहीं लगाते इन सब पूर्व संस्कारों की संख्या भी कितनी अगणित है चित्त के किसी स्थान में वे चुपचाप बैठे रहते हैं और बाघ के समान झपट कर आक्रमण करने के लिए मानो हमेशा घात में रहते हैं इन सबको रोकना होगा ताकि हम जिस भाव को मन में रखना चाहें वही आए और दूसरे सब भाव चले जाएं पर ऐसा न होकर वे सब तो उसी समय आने के लिए संघर्ष करते हैं मन की एकाग्रता में बाधा देने वाली ये ही संस्कारों की विविध शक्तियां हैं अतः जिस समाधि की बात अभी कही गई उनका अभ्यास सबसे उत्तम है क्योंकि वह उन संस्कारों को रोकने में समर्थ है इस समाधि के अभ्यास से जो संस्कार उत्पन्न होगा वह इतना शक्तिशाली होगा कि वह अन्य सब संस्कारों का कार्य रोककर उन्हें वसूभूत करते रख, करके रखेगा